सहनो तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीन तमस्त मिषा वह ओ

चंदनिषद की 25वीं कक्षा चंद उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक को हम देख रहे थे इसमें सत्यकाम जाबाल वाली कथा को उपदेश को हमने नवे खंड तक देखा था प्रकृति से ही किस प्रकार से कोई व्यक्ति जान सकता है ब्रह्म तक पहुंच सकता है

कमल का था, कमल कोई उनके पूर्वज हुए होंगे उनका था। ब्रह्मचर्य उवास वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था यानी विद्याध्यन वहां पर कर रहा था तो तस्य द्वादश वर्षाणी अग्निन परिचचार तो उसके

उसने उन अग्नियों की परिचर्चा की परिचर्या की उनका सार संभाल की देखभाल की ये यज्ञ तो करते थे याग तो करते थे सत्य काम जा बाल ये शिष्य थे तो वो अपने आचार्य की अग्नियों को देखा करते थे संभाला करते थे तो बारह वर्ष तक उसने अग्नियों की परिचर्या की

तो सह स्म अन्यान अंतेवासी न समावर्तयन तमह स्म एवं न समावर्त तो 12 साल तो बहुत होते हैं इस बीच में सत्यकाम जावाला ने अनेक ब्रह्मचारियों का समावर्तन किया समावर्तन यानी तो दीक्षांत समारोह जैसा पढ़ने के बाद में जब घर की तरफ जाते हैं विवाह के लिए जाते हैं

कि भाई इनको भोजन दे ये लेकर के आओ और कुछ जगह जो साथ में बैठे उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है वो परोसने वाले स्वयं देख करके अपने आप लाते हैं और तो दोनों में अंतर होता है चीज तो आ रही है दोनों जगह पे लेकिन एक में घर के दूसरे लोग कह रहे हैं तब आ रही है और एक अपने आप आ रही तो

कि अग्निया तुम्हारे को कहें इसको बताओ अब बहुत समय हो गया हमारी सेवा करते हुए अब इसको बताओ अब तो बता दो इसको महत्वा अग्न है परिप्रवोचन ब्रूही अस्मयी इसको बताओ यही बात सेवकों के साथ में भी होती है सेवक होते हैं काम करते हैं घरों में

और इसमें यश होता है कि हम स्वयं ही आगे होकर के सोचते हैं और आगे होकर के स्वयं करते रहते हैं इस के व्यवहारों में लगता है तो तस्म अप्रवोच्च एवं प्रवासान चक्रे लेकिन सत्यकाम जावाल के मन में कुछ और ही चल रहा था तो पत्नी ने टोक दिया तो भी उसने उपकोशल को कुछ नहीं कहा और बिना कहे और प्रवास पे चला गया चुपचाप पत्नी कुछ कहे

कोई दूसरा और किसी को रोकना हो अलग से उससे विशेष बात करनी है उसको कुछ विशेष देना होता है तो उसको विदाई नहीं देते है उसको रोक के रखते हैं वो जाता भी है तो बोले नहीं रुको थोड़े से तो बोले मेरे को नहीं जाने दे रहे औरों को जाने दे रहे औरों को विदा कर रहे हैं और खुश हैं कि देखो चलो हमारा काम पूरा हो गया और जल्दी जा रहे हैं और कई बार उसको महत्व देने के, के भी रोक करके रखते

अब पत्नी कह रही है तो वो बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा करके और चुपचाप चला गया बिना बोले तो वो तो चला गया पत्नी क्या करती है तो अब वो उपकोशल भी रहा वो उपकोशल के मन में भी तो वो हो सकता है उसको आश्चर्य का अभिप्राय तो पता नहीं कि मेरे को क्यों रोक करके रखा है तो सबको सबका समर्थन कर दिया मेरा समावर्तन नहीं हो रहा है और उसको कुछ बातें पता भी थी देखिये तीसरा प्रवाक

तो सह व्याधि ना अनशितुम दध्रे तो वो व्याधि के द्वारा अनशितुम ना खाता हुआ अनशन करता हुआ दधरे मतलब वहां धारण किया मैंने उसने वो रहा वहां पर जैसे एक तरह मोटे तौर पे तो ये दिख रहा है कि व्याधि के कारण से उसने खाना छोड़ा और रहा वो नहीं खाना नहीं खाया लेकिन व्याधि थी इसलिए खाना नहीं खाया एक है कि उसको कुछ मानसिक चिंता हो गई

पति के लिए दोष नहीं हो जाए पत्नी रक्षा करती है पति की दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं तो तम आचार्य जाया उचर उसको ब्रह्मचारी को आचार्य की पत्नी ने सत्यका की पत्नी ने कहा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिन अशान किमनु न अश्नासी थी हे ब्रह्मचारी अशान भोजन करो

भोजन करो डोट लकारुषे कर वो तो किम कि अश्नासी तुम क्यों नहीं खा रहे हो उसके मन में होगा कि जिस कारण से जो चीज मेरे को लग रही है वो इसको भी लग रही है कि इसको समावर्तन नहीं कर रहे इसलिए नाराज होके और चले गए बाहर बिना कुछ कहे पता नहीं कर आएंगे तो स हो इमे अस्मिन पुरुषे कामा नाना

व्याधि भी प्रतिपूर्णी न अशिष्यामी तो बोला कि इस पुरुष में अपने लिए कहा कि इस पुरुष में मेरे में नाना अत्याया कामा अनेक बाधा डालने वाले कामनाएं विद्यमान है मेरे अंदर जो मेरे को बाधाएं डाल रही हैं ऐसी कामनाएं हैं जैसे कामनाएं होती हैं तो व्यक्ति की प्रगति होती है ना भी कामनाएं करता है तो और उसके लिए प्रयत्न करता है तो प्रगति होती है

इसलिए न अशिष्यामी इसलिए मैं नहीं खाऊंगा दोनों बातें कहती कारण भी बता दिया और खाऊंगा नहीं ये भी बता दिया इसलिए नहीं खा रहा हूं ये ही नहीं कहा इसने इसलिए नहीं खाऊंगा मैं जब ये देखा व्याधि से पूर्ण है कष्ट है तप कर रहा है जिज्ञासा है इसकी तो अब उसके लिए अथह अग्नय समूह दी उसको बोले

सत्यकाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था गायें एक हजार हो गईं तो वृषभ आदि ने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया यानी उनसे उसको उपदेश मिलने लगा अभी सत्यकाम के शिष्य के साथ भी ऐसा ही होने लगा लेकिन यहां अग्निया उसको उपदेश देने लगती हैं। अग्निया कुछ बताने लगती हैं। तो अथाह अग्न समुद्री बहुवचन है अग्निया एक एक करके ये तीन अग्नियों के बारे में बताई तब तो ब्रह्मचारी

सत्य काम के संदर्भ में भी यही बात थी लेकिन कथा ऐसी है जैसे कि अग्नि ही बोल रही है तो अग्नि बोलती है अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा थी उसको ब्रह्म को जानना था उससे बढ़ के तो क्या ज्ञान होगा तो बोले प्राणो ब्रह्म ये प्राण है ये ब्रह्म है कम ब्रह्म ये जो कम है ये भी ब्रह्म है कम सुख को कहते हैं प्रजापति का नाम भी सुख है प्रजापति को भी क बोलते हैं क

कि बहुत बड़ी चीज है प्राण इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है तो इतना तो मैं जान गया हूं कि बिना इसके जीवन नहीं चल सकता बिना प्राण के अग्निया भी नहीं जल सकती मैं भी नहीं जी सकता लेकिन कम च तू खम च न भी जाना मी लेकिन इस कम और खम को मैं नहीं जानता हूं ये क्या है कम और क्या है खम ये बताओ मेरे को तो उन्होंने कहा ते हो चुर यद वाह खम जो है वही ख है और पलट के कह दिया

यदे वह कम तदे व कम जो ख है वही का है और रहस्य पूर्ण तो है ही रहस्य को बता रहे जो कह है वही खह है और जो ख है वही कह है लेकिन वो क्या है अब नक्का का पता है नक्खा का पता है वो उसी तरह की बात है कि इतना तो बता दिया कि राम का घर श्याम के सामने और श्याम का घर राम के सामने और दोनों का घर आमने सामने है

उपकोशल को ब्रह्मचारी को इनम कर रहे अतःपत्यो अब गार्हपत्य अग्नि ने उसको उपदेश दिया तो ये जो मैं तीन अग्निया मानी जाती हैं जो मुख्य हैं तो एक गार्हपत्य अग्नि एक आवनीय अग्नि और एक दक्षिण अग्नि तो जो जगह होती है उसमें पूर्व की तरफ जो होती है सबसे आगे

उसको आवनी अग्नि बोलते हैं जो पश्चिम दिशा की तरफ होती है पीछे उसको गारह अग्नि बोलते हैं और अगर हम पूर्व की तरफ मुक् के बैठे और दोनों अग्नियां हमारे आमने सामने हैं तो दाहिने हाथ की तरफ एक अग्नि होती है जो अर्धचंद्राकार के रूप में उसको दक्षिण अग्नि कहते हैं या उसको अन्वाहार्य अन्वा पचन अग्नि भी बोलते हैं यहां उन्होंने वो नाम दिया तो ये तीन अग्नियां वहां मानी जाती हैं

तो उसमें से गारहपत्य अग्नि बोली पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य चार शब्द बोल दिए बस पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य पृथ्वी है इस पे अग्नि है और अन्न है जो हम खाते हैं और फिर क्या कह दिया आदित्य कह दिया पृथ्वी का देवता अग्नि माना जाता है तीन लोग हैं तो भूलोग जो है पृथ्वी लोग इसका देवता अग्नि को

उपासते तो जो इसको इस प्रकार से उपासना करता है किसको इस अग्नि को ये अग्नि वही है जो सूर्य से आई है इसका आपस में संबंध देख रहा है तालमेल देख रहे हैं सामंजस्य देख रहा है तो ऐसा करता है तो अपहते पाप वो पाप कृत्या को नष्ट कर देता है पापकृत्या ये शब्द है द्वितीय बहुवचन में पाप कृत्या को पाप कर्मों को

अपहते नष्ट कर देता है ये जो हन धातु का प्रयोग है ये आत्म में प्रयोग किया है आत्म में वैसे आंग पूर्वक हन धातु से आत्म होता है आंगो यमहाना आहते अपपूर्वक नहीं लिखा है वहां पर नहीं कोई कोई वार्तिक है उस तरह का और अगर बिना इसके लगे तो ये परस्म ही पद में प्रयोग बनता है लेकिन ये प्रयोग है उस समय होता होगा

तो अपोपूर्वक हम धातु का आत्मनेपत लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है ये तो पाप पापकृत्य के अपहते पाप पापकृत्य जो है वो पाप पापकृत्य को नष्ट कर देता है विनाशयी अर्थ है यहां पर अपहते दूर नष्ट कर देता है हटा देता है कौन जो इस प्रकार से जान लेता है ये जो आवनीय अग्नि है नहीं ये जो गारह अग्नि है

जीते हुए भी बीमार हो जाते हैं तो वो क्या जीना हुआ लंबे समय तक बीमार रह जाए मूर्छित रह जाए बिस्तर पर रहे तो वो जीना जीना नहीं कहलाते है। तो ये निरंतर जीता है पूरी आयु जीता है और निरंतर जीता है जोक शब्द निरंतर या पहले भी आया था ये और दूसरा अर्थ जो इन्होंने किया है कि वो उज्ज्वल या प्रतिष्ठित जीवन जीता है ज्योति के समान जीता है जोक च सूर्यम दृश्य हम निरंतर सूर्य को देखते रहे यानी हमारे नेत्र बने रहे हम

अच्छे तरह लंबे समय तक देखते रहे तो वो पूरी आयु जीता है और निरंतर जीता है न से अवर पुरुषाक्षी और उसके जो बाद के पुरुष हैं, यानी उसकी जो संताने हैं वो नष्ट नहीं होती है असमय में नष्ट नहीं होती है चलती रहती है वो जीवित है और बाकी संताने नष्ट होती जाती है कई बार ऐसा नहीं होता जीवित रहती है उसके रहते उपवयम तम भुंजामो और हम हम अग्निया

परसमयपद होता है तो ये जो भुंजाम भुंजामी भुंजावा भुंजाम पठावा पठाम उसकी तरह से यहाँ पर बनाया हुआ भुंजाम ये परसमय पद का प्रयोग है लेकिन वास्तव में भुज धातु से ऐसा रोग नहीं बनता है भुंजमी भुंजवह भुंजमह भुंजमह ये रूप बनता है वैसे तो लेकिन इस तरह का विकरण व्यक्त करके प्रयोग होते हैं या तो अलग गण की वो धातु मान करके

इसका यह एतम एवं विद्वान उपासते जो इसको इस प्रकार से जानता हुआ इसकी उपासना करता है ये वही है वो आगे तक के लिए उसका जीवन ये जीवन भी सुधरता है और आगे का जीवन भी सुधरता है उससे बहुत सारे लाभ उठा लेता है जिसको पता है कि सूर्य से ये अग्नि आ रही है इत्यादि तो गारह प्रत्ये अग्नि ने उपदेश दे दिया आगे

अतः न अनवाहार्य पचनों अनुशास अनवाहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि ने उसके लिए अब उपदेश किया उसने भी चार शब्द बोल दिए आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति जल है दिशाएं हैं और नक्षत्र हैं अंतरिक्ष में जो होते हैं द्विलोक में होते हैं और चंद्रमा यह चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सो अहम

अब ये दक्षिणाग्नि बोलने लगी कि जो ये चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं जो चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं और स एव अहम अस्मृति वही हूं मैं वो दक्षिणाग्नि को कैसे बनाया जाता है आधा गोला जैसा जैसे कि हम समझो अर्ध चंद्राकार है चंद्रमा आधा होता है ना ऐसा उसको जो रूप आजकल दिया जाता है वो इस तरह का दिया जाता है

फलश्रुति यहां पर भी कही है। अब तीसरी अग्नि बोलती है अतः आवनियो अनुशशास। अग्नि बोल रही है जिसमें आहुति देते हैं वो आवनीय होती है आहुतियां वहां पड़ती हैं तो प्राण है आकाशो दे विद्युत इसने भी चार शब्द बोल दिए प्राण आकाश देव और विद्युत तो अब सब में अंतिम वाले को बोल रहे हैं पीछे आदित्य कहा था या चंद्रमा कहा था और यहां पर

विद्युत को कहा जा रहा है तो यह एशिया विद्युती पुरुषो दृश्य विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है सोहम अस्मि वही मैं हूं सऐव हम अस्मी वही मैं हूं, वही मैं हूं। तो अनवाहार्य पचन जो है वो अग्नि मंद धीरे धीरे चावल आदि दाले ये धीरे धीरे पकती हैं तो अधिक स्वादिष्ट बनती है अंगारे में लकड़ी में जो करते तेजी से पका दो तो उतना अच्छा नहीं होता लेकिन जब आहूति दी जाती है

कोई सूर्य की भी सूर्य तो खैर अलग हो गया गारह पत्ते अग्नि में तेज होना चाहिए लेकिन ये विद्युत वाली एकदम से प्रभावित करती है हमारे तो कहा कि जो विद्युत में पुरुष है वही मैं हूं सैव अहम अस्मिति मैं वही वही हूं ऐसा उसने कहा और फलश्रुति बिल्कुल वैसी की है जो इस प्रकार से उपासना करता है वो पापों को हटा देता है लोकी हो जाता है दीर्घायु वाला होता है उसकी संताने नष्ट नहीं होती है

और हम उसकी रक्षा करते हैं इस लोक में भी और परलोक में भी इस प्रकार से तीनों अग्नियों ने उपदेश दे दिया आगे चौदहवा खंड ते हो चू उपकोशल सौम्य ते अस्मत विद्या तेरे लिए हमारी ये विद्या हो गई हमारे जो बोलना था वो हमने दे दिया तेरे को बता दिया आत्मविद्या च आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता

आत्मविद्या के बारे में तो आचार्य ही तेरे को बताएंगे सत्य काम जाबाल तो उतने में ही आजगा हचार्य आचार्य आचार्य भी उसी समय यहाँ पर आ गए उपदेश हो गया जैसे कि वो इसीलिए गए थे कि पीछे से अग्निया उपदेश दे देंगे दे और उपदेश पूरा हुआ और वो आ गए जैसे बहाना बना के कहीं छिप जाते हैं ना

इस किसी स्थिति में कि ठीक है ये आपस में बात कर लेंगे और तब तक मैं थोड़ा छुप जाता हूं और वह तमाशा वहां से देखता रहता है जब हो गया सारा काम तो वहां प्रकट हो जाता है उसी से तो आचार्य भी आ गए तम आचार्यो अभ्युवाद उपकोशल आई थी अब कौशल ऐसा ही उपदेश दिया वहां सत्य काम को भी वो संबोधन किया करते थे ये परंपरा संबोधित करते हैं पहले अपनी तरफ उन्मुख करते हैं

तो बोला भगवत इति ही प्रतिशुष वो भी वैसे ही बोला हे भगवन जी बताइए क्या आज आज्ञा है और सत्यकाम ने भी उसको वैसे ही कहा उसने देखा, देखा ब्रह्म विध इवते सौम्य ते मुखम भाति सौम्य तेरा मुख तो ब्रह्मविद के समान हसित हो रहा है कि तू तो, तो ब्रह्मविद हो चुका है मैं तो सोचा तेरे को बताऊंगा पर तू तो लैसा लग रहा है ब्रह्मविद हो रहा है सत्यकाम को भी ऐसे ही कहा था आचार्य ने तू तो, तो, तो प्राप्त कर लिया है

ब्रह्मवीत हो गया ब्रह्म को जान लिया तो अब और आगे क्या बताना रहा लेकिन फिर भी उपदेश देगा तो कई बार होता है ना उनको लगा होगा कि मेरे आचार्य भी वहां पर मेरे को बता देते तो अच्छा रहता वहां तो आचार्य ने बताया नहीं ना कि जान चुका है तो अब क्या बताऊंगा तो शिष्य जब ये देखता है कि भाई ये कमी मेरे आचार्य में रही थी तो अब मैं आचार्य बनाऊ तो मैं इस कमी को नहीं देने दूंगा <laughs> मैं उसकी पूर्ति करूंगा

किसने उपदेश दिया तो अब वो उपकोशल थोड़ा सा सक पका गया अब क्या करो कहीं आचार्य को ये नहीं लग जाए कि, कि किसी दूसरे से उपदेश ले लिया आचार्य तो मेरे को बना रखा था उपदेश दूसरे से ले लिया मैंने इतने साल नहीं बताया तो दूसरे से ले लिया क्योंकि आचार्य नाराज नहीं हो जाए मेरे तो थोड़ा सा संकुचित था संकोच कर रहा था भो। मेरे को नुमा अनुशिष्या को बताएगा

कौन बता सकता है मेरे को कोनुमा इति इह अपा इवा अनुशिष्यानुता तो इस प्रकार से बात को थोड़ा छुपाता हुआ थोड़ा घोलमाल गोल गोल करता हुआ बात को बोल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमाते हुए बोल रहा है उसको भी स्पष्ट नहीं है वो भी बहुत चक्का रह गया होगा कि ये क्या आग्निया मेरे को बोल रही है तो बोले इमेनु इमा इन्या त्रिषा

किसी ने मेरे को उपदेश दे दिया कुछ को पर नहीं हो रहा है तो सत्यकाम ने फिर पूछा आचार्य ने किनु सौ किलते अवोचन नहीं थी इन्होंने तेरे को क्या बताया बताओ क्या बताया उन्होंने तुम्हारे को सत्यकाम से तो उनके आचार्य ने पूछा नहीं था कि तुमको क्या बताया सत्यकाम सोच रहा है पहले बताओ क्या बताया बचा होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हारे को

और पिछले आचार्य ने तो पूछा नहीं था बोले ठीक है लग रहा है कि सब पता ही लग गया तो कुछ बचा ही नहीं है क्या बताऊं तो क्वेश्चन बोला इधम इतिहा प्रति है जो कुछ बताया था बता दिया इसी ऐसा ऐसा बताया मेरे को जुका तू तो बता दिया तो इसको क्या कह रहे थे कि ब्रह्मवित्त के समान तो दिखाई दे रहा है ब्रह्मवित के समान तो आगे सत्य बोलते हैं शिष्य को

लोकान सोम्यते सौम्य अवोचन बोले इन्होंने तेरे को जो बताया है वो लोकों के बारे में बताया है लोकों के बारे में बताया है और नहीं बताया उससे आगे क्योंकि ये सारे लोग ही हैं तरह तरह के जो बताए थे पीछे ये लोगों के बारे में बताया है। लोक तो भौतिक चीजें हैं ये बताया तो है लेकिन उसका चेहरा तो कैसा लग रहा था ब्रह्मवित्त के समान दिखाई दे रहा था

उस दुख को छोड़कर करके आया तो सुखी दिखना चाहिए लेकिन हो उल्टा जाता है <laughs> तो अब वो कई जने फिर यूं बोलते भी हैं कि भाई आपसे ज्यादा तो ये संसार के लोग खुशी है तो सुखी दिखते हैं आप तो दुखी दिख रहे हो ऐसे तो वो सब छोड़ के भी दुखी हुए तो फिर क्या हुआ फिर इसका मतलब है कुछ मिला नहीं है तो संसारिक व्यक्तियों को कुछ मिल गया होता है

और इधर उसको ऐसा लग नहीं रहा है अध्यात्म में कि भी कुछ ऐसा मिल गया मेरे को तो वो सब चीजें तो मान लो उसने प्राप्त की छोड़ के भी आया लेकिन कोई खुश है उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको ब्रह्म मिल गया है कोई बड़ी चीज मिली है इतना ठीक है वो बड़ा खुश नजर आ रहा है बड़ा खुश नजर आया कुछ मिल गया है इसको और क्या मिल गया तो संसारिक स्तर पर जो गतियां होती है ज्ञान होता है

ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ बड़ा पा लिया है उसने बताया तो कहा ये सारे लोग हैं लोगों को पाया है तुमने अभी तो तो लोकान वा वकील सौम्य ते अवोचन उन्होंने तेरे को लोक के बारे में बताया अहम तु ते तत्वी लेकिन मैं तेरे को वो चीज बताऊंगा मैं, मैं तेरे को वो चीज बताऊंगा तो मैं तेरे को वो बताऊंगा

हम तो ते तद मैं तेरे को वो बताऊंगा यथा पुष्कर पलाशे आपो न श्रृष्यंते उदाहरण देखे बेतरे जैसे कमल के पत्ते पर पुष्कर के पलाश में पत्ते पर जल नहीं सृष्ट होता है चिपकता है बहुत कहते हैं जल में या कीचड़ में कमल के पुष्प के समान उस पर पानी डालो तो

बूंद के तरह मोती की तरह भले ही दिख जाएगा ले बिखर जाएगा गिर जाएगा लेकिन वो चिपकता नहीं है उसमें तो जैसे पुष्कर पलाश में कमल के पत्ते पर जल चिपकता नहीं है लिप्त नहीं होता है एवं एवं विधि पापम कर्म न इति इस प्रकार के जानने वाले को पाप कर्म लिप्त नहीं होता है मैं वो चीज बताऊंगा तेरे को तेरे से पाप कर्म लिप्त नहीं होगा फिर न कर्म लिप्त है न

संदर्भ में लेकिन पाप कर्म लिप्त नहीं होगा न तो उसने कहा भ्रवी तुम्हें भगवान ही थी बताइए आप तो ये तो मैं तो जानना चाहता हूं कृपा कीजिए तो तस्मय होवाच उसको अब ये अपनी विद्या दे रहा है तो अगला पंद्रहवा खंड है यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा आत्मा के बारे में उद्देश्य दे रहे

आत्मा का बोध करा रहा है तो बोले ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहे है आख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है यही आत्मा है तो आंख में कुछ दिखाई देता है ना हमारे को हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि व्यक्ति है कहां पर यही बैठा है पीछे भी बात आई थी जैसे खिड़की में से कोई देख रहा हो

एशो अक्षनी पुरुषे दृश्यते एष आत्मा होवाच और ये कैसा है ए तत् अमृतम अभयम ए तत्त ब्रह्मी ये अमृत है मरता नहीं है ए तत्त अभयम इसको कोई भय नहीं है ए तत्त ब्रह्मा और यही ब्रह्म है अब इसको दोनों अर्थों में देखेंगे

लेकिन वो चेतन के समान नहीं दिखाई देते वहां उसकी शक्ति तो पता लगती है पीछे छुपी हुई कुछ ना कुछ है लेकिन यहां ऐसी दिखाई देती है देखो जैसे इसमें इच्छाएं हैं आंखों से इच्छाओं का पता लगता है गति होती है कभी इधर कभी उधर वैसे नहीं है कि जैसे सूर्य तप रहा है जैसे बल्ब जल रहा है ऐसी पलखें भी झपक रही हैं आंखों में कुछ हो रहा है जैसे चेतनता का बोध होता है वहां पर ये केवल ऐसा ही नहीं है सामान्य नहीं है इसके पीछे कुछ चेतन छुपा हुआ है

आंख में पानी डालते हैं जैसे गुलाब जल डाल देते हैं और घृ तो डालते हुए नहीं देखा कभी कभी डाल दें तो डाल देते हैं तो जिसमें डालते हैं तो वर्तमनी एवं गच्छति ये वर्तम में जो इसके किनारे हैं उसमें चला जाता है अंदर नहीं जाता है यानी ऊपर रहता है और बह करके इधर आता है जैसे अलिप्त है ये एक मोटे तौर पर समझा रहे हैं आंख में ये डाला लेकिन बहकर के बाहर निकल जाएगा वो इधर

तो ऐसे ये आत्मा है अमृत है अभय है ब्रह्म है अर्थमनी ये द्विवचन का रूप है द्वितीय द्विवचन आगे एतम तम इति आचक्षते इसको ये जो पुरुष है इसको संयतवाम एक नाम दिया गया है संयद नाम से कहा जा रहा है एतम तम इति आचक्षते लोग इसको संयतवाम कहते हैं और क्यों कहते हैं

आत्मा के लिए जब लेंगे जितनी अच्छी चीजें हैं वो आत्मा के हित के लिए हैं, शरीर है इंद्रियां हैं खाद्य पदार्थ हैं सूर्य है चंद्रमा ये सब वास्तव में किसके लिए हैं? उसी की तरफ जा रहे हैं तो जो ऐसा जान लेता है तो सर्वाणी एनम वामानी अभिसंयंती या एवं वेदा जो ऐसा जान लेता है तो सारी अच्छी चीजें उसकी तरफ जाने लगती है जो नहीं जानता है उसकी तरफ उसकी तरफ गलत गलत चीजें जाने लग जाती हैं

जो आत्मा के लिए अहित कर हैं लेकिन शरीर के लिए उसको हितकर प्रतीत होती हैं, वो भी चीजें उसको लेता रहता है तो जो ये ज्ञान लेता है कि शरीर में जो है वो ये अलग है ये पुरुष है वो ही मुख्य है वही ब्रह्म है वही चेतन है यहां पर तो उसके लिए फिर अच्छी चीजें आने लग जाती है क्योंकि वो आत्मा का ध्यान रख करके चीजें जब छांटता है तो वो अच्छी ही लेता है सब अच्छी अच्छी चीजें आने लगती अच्छी चीजों के लिए वाम शब्द का प्रयोग किया जाता है आगे

सर्वाणी मावाणी नयती या एवं वेद वो सब अच्छी अच्छी चीजों को ले लेता है बुरी चीजों को जो हानिकारक है उसको छोड़ देता है मतलब अच्छी अच्छी को ही लेता है बुरी को छोड़ देता है लिप्ते नहीं होता है कमल के पत्र के समान उसको अच्छे को ही लेता है आगे ऐसा भामनी भामनी भी नाम दिया इसका इसी आत्मा को भामनी भी कहते हैं क्यों एश ही सर्वेशु लोकेशु भाती सब लोगों में यही प्रभाव प्रकाशित हो रहा है इसी की दीप्ति है

ये तो जो आंख में दिखाई दे रहा है लेकिन हमेशा तो नहीं रहता ये यहाँ पर तो अतः यदु अस्मिन छव्यम कुरंती जो इसमें छव्य यानी जो शव से संबंधित कार्य करते हैं मर जाता है तो उसको जो कार्य क्रियाकलाप करते यदि च ना और यदि नहीं भी करते हैं। अंतिम संस्कार करते हैं वो करते हैं या नहीं भी करते हैं? कैसे भी करें लेकिन बाकी की आगे की चीज तो समान ही है एक काम का।

वो मानव नहीं रहता है वो अमानव हो जाता है देवता हो जाता है उच्च हो जाता है स एनान ब्रह्म गमायती और वह ये जो है इनको ब्रह्म को का ज्ञान कराता है स एनान ब्रह्म ये लोगों को ब्रह्म का ज्ञान कराता है ऐसा देव पथो ब्रह्म पथ है ये देव पथ है और ये देवपथ है यही ब्रह्म पथ है पित्रयान देवयान दो मार्ग कहे जाते हैं

तो जो देवयान है देवपथ है वो ब्रह्मपथ ही है ब्रह्म को तरफ ले जाने वाला है एतेना तेना प्रतिपाना इनम इम मानव आवर्तम नावर्तन्ते नावर्तन्ते। इसकी तरफ जो जाते हैं इसको जो पहुंचते हैं इस मानव आवर्त को फिर प्राप्त नहीं करते ये मानव आवर्त एक है जितना सौ ब्रह्मवर्ष इसमें वो प्राप्त नहीं होते उसके बाद तो भले ही प्राप्त हो जाएंगे नातिवर्तन तो यह भी होता है कि पुनः न पुनरावर्तनते न पुनरावर्तन तो

बताया कि भौतिक जगत को भी जानने से वो ब्रह्म जैसा लगता है उसको प्रसन्नता होती है लेकिन आत्मा को जान के उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो वास्तव में पहुंचना चाहता है ठीक है और ब्रह्म भी तो सत्यकाम जावाल भी हो गए थे और उसके बाद भी उन्होंने फिर विवाह किया था गुरुकुल में पढ़ा भी रहे थे ठीक है अब इनका भी समावर्तन कर देंगे उपकोशल का भी अंतिम उपदेश हो गया उनके लिए आज का प्राथिप

बन होता ओ, ओ... ओ...